मयीदींद्रंद्रि दधा अस्मा रायु मघवान सचनताक आशीष सत्या आशीष दधातु हे ईश्वर मेरे अंदर इंद्रियों को रखिए असमान रायो मघवान सचनताम मघवाना है ऐश्वर्य परमेश्वर हमारे अंदर हमारे पास हमको राय संपत्ति आदि ऐश्वर्य सचनता प्राप्त कराइए अस्माक संतु आशीष सत्या हमारी इच्छाएं सत्य हो संतु आशीष हमारी इच्छाएं सत्य ही हो गई ईश्वर से मंत्र में प्रार्थना की जा रही है मेरे अंदर इंद्रियों को धारण करें इंद्रियों से अभिप्राय है ज्ञान और कर्म के जो हमारे साधन हैं उनको आप हमारे अंदर समर्थ करें आंख नाक कान, हाथ पैर आदि जितनी भी मन आदि तक इंद्रियां हैं सब हमारी आत्मा जिन जिन साधनों से कार्य लेता है वो सारे के सारे क्या हैं इंद्रिय हैं ज्ञान और कर्म हो जाएगा कर्म इंद्रिय विज्ञान आदि शुद्ध इंद्रिय यानी विज्ञान आदि शुद्ध का मतलब है बुद्धि आदि या बुद्धि से उत्पन्न होने वाला शुद्ध ज्ञान से युक्त इंद्रिय तो द्रव्य रूप में तो सारे आ गए ये दस इंद्रिया ये हो जाएंगी तीन इंद्रिया अंदर की है अंतकरण तेरह इंद्रिया होती है इसके बाद और भी दुकान इंद्रिय स्पर्श में जैसे बोल दिया क्या क्या गिना दिया है वहां पर हाँ प्राण को भी कह दिया इंद्रिय चक्षु श्रोत्र नाभि कंठ सिर सारा का सारा इंद्रियों में गिन लिया यहाँ पर तो इंद्रिय का मतलब है यहाँ इंद्रिय के एक तो साथ में होने से है उपलक्षण है और दूसरी बात है कि आत्मा जिससे भी कार्य लेता है इंद्र आत्मा को कहते हैं इंद्र से इदम साधनम इंद्रियम इंद्र के जो भी साधन होते हैं वो इंद्रिया कहलाती है तो शरीर से आगे जहाँ तक साधन के रूप में यदि लेंगे हम जिससे कार्य कर पाते हैं वो सब इंद्रियां हैं तो ये सब हमारे अंदर तो होने ही होते ही हैं सामान्य रूप से तो विशेष यहाँ पर है कि ये सब समर्थ हो में बलवान होवे स्वस्थ हों अस्वस्थ को ही निरेंद्रिय कहा गया है यानी जिनकी इंद्रिया समर्थ नहीं होती है देखने में आंखें नहीं है समर्थ खाने में भोजन नहीं पचा सकते हैं ऐसे को निरेंद्रिय कहा गया है इंद्रियों में जिनमें शक्ति नहीं है निरेंद्रिय होता है वो तो यहाँ जितनी भी इंद्रियाँ हैं उन इंद्रियों में शक्ति धारण करें शक्ति धारण करने से मतलब होगा हम इनको स्वस्थ और बलवान रखें स्वस्थ बलवान बनाने के लिए जो भी व्यायाम आदि हैं अच्छा शुद्ध खान पान आदि इनको हम करेंगे तो ईश्वर फिर हमारी इंद्रियों को इतना दृढ़ बलवान बनाएंगे इंद्रियों की सामान्य रूप से जो क्षमता होती है वो शरीर से अधिक होती है लेकिन आजकल के वातावरण में उल्टा हो गया वैसा नहीं रहा ये शरीर तो बुढ़ापे तक रह जाता है ठीक ठाक देखने में लेकिन इंद्रिया नहीं रहती है आधे आयु में ही आंखें निर्बल हो जाती है देखना बंद कर देती है आधा दृष्टि आधी दृष्टि समाप्त हो जाती है जबकि शरीर पूरा ठीक ठाक है बाहर का लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कान होता है कान भी लगभग कम सुनाई देने लग जाता है शरीर तो बुढ़ापे तक रह जाता है पर कान ठीक नहीं रहते हैं किंतु तो किसी किसी की आँख ठीक रहती है कान भी ठीक ही रहते पूरा सुनाई देता है तो इससे लगता है कि कान वस्तु तो खराब होते हैं आँखें खराब होती है स्वाभाविक रूप से ये नहीं होती है ऐसी कि शरीर से पहले ही असमर्थ हो जाए शरीर धीरे धीरे क्या होता है ना जैसे सूखता जाता है बुढ़ापा जैसे आता जाता है ऐसे ऐसे शरीर तो सूखता जाएगा इसके मांस सूखते जाएंगे लेकिन सुनने की बोलने की जैसे बोलने की शक्ति तो अंतिम तक दिखती है ना रहती है ना, ये तो नष्ट नहीं होती है ऐसे ही देखने की भी आँखों की भी जो सामर्थ्य होती है लगभग अभी के जैसे डॉक्टर बताते हैं कि इनकी आयु लगभग 300 साल तक की रहती है शरीर की तो 100 साल की दिखती है लेकिन इन आँखों की शक्ति 300 साल तक दिखती है तो इससे ज्यादा होती है इसकी शक्ति तो वस्तुतः 400 साल की होनी चाहिए तो 300 वर्ष की आयु होगी तो तीन व्यक्तियों की में डाल सकती।, तो सकती है, चली जाएगी। वैसे 400 साल तक होना चाहिए, हम्म, क्योंकि इस शरीर को 400 साल चलना है तो आँख नाक भी तो इतने चलने चाहिए ना तो इस कारण से 400 साल तक की होगी इसकी आयु होनी चाहिए लेकिन अभी क्या होता है इसके लिए जो करने पड़ते हैं जितने साधन हैं आँख को जिस ढंग से रखना चाहिए जितना शुद्धि आदि इसके अंदर जो अशुद्धि होती रहती है या जो कहा गया है कि न, जो क्या त्रिफला आदि से इसको धोते रहना चाहिए तो वो सारी चीज़ें करते रहेंगे और खान पान ठीक रखेंगे तभी ठीक रहेगी भोजन आदि में ही दोष होने से यानी कफ आदि की वृद्धि होने से क्या होता है इस नस नाड़ियों में वो कफ जमा हो जाते हैं और वो कफ जमा होने के कारण अब क्या होता है अवरोध उत्पन्न कर देते हैं अवरोध उत्पन्न होने से इसकी वो दिखना सुनना बंद होने लग जाता है कान खराब हो जाते हैं सारा का सारा क्या है कफ का है तो और कफ होता है पाचन में दोष होने से पाचन यदि ठीक है तो कफ नहीं बनेगा अधिक पाचन में दोष आ जाता है तो कफ बनेगा और कफ बनेगा तो अटकेगा वो सारा तो अटकता है तो फिर देखने में कठिनाई होती है कान में भी सुनने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे ऐसे इनमें अवरोध आ जाते हैं लेकिन इनकी जो मौलिक क्षमता है वो बहुत अधिक है अभी तो क्या है बचपन से ही आ खराब दिखती है होती है तो इस तरह से मतलब अब वो पैतृक हो गया यानी माता पिता के ही शरीर इतने अब अस्वस्थ हो गए कि उनसे जो अगला शरीर बनना है वो ही अब नहीं रहता है ठीक तो इस कारण से बचपन से ही अब चश्मा लगता है ये सारे के सारे क्या है जबकि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कम से कम चालीस साल तक तो नहीं लगना चाहिए पर लगते हैं तो इससे तो प्रत्यक्ष नहीं वास्तविक में दोष है इसमें कहीं ना कहीं हो रहा है दोष ऐसे ही है इंद्रियां हमारी कहा है ना पश्चिम सरदर देखने के विषय में कहा है कि सौ साल तक हम देखें इसका मतलब है होनी चाहिए स्वस्थ सौ साल तक आंखें नहीं होती है तो कहीं न कहीं हम भूल कर रहे हैं इसमें तो ऐसे देखने की सुनने की सूंघने की जितनी भी इंद्रियां होगी किसी किसी की नाक भी खराब होती है उनको अच्छा नहीं लगता है पता नहीं चलता है सुगंध दुर्गंध का सारा तो दोष यहीं का होता है तो प्रार्थना करने का भी अभिप्राय होगा कि हम अपने इन इंद्रियों को भी शुद्ध रखें शरीर को भी बलवान रखें तो ये पूरी सामर्थ हमको देगी फिर तो ये तो बाहरी इंद्रिया पांच इंद्रिया जैसे हैं जान की इंद्रिया इन इंद्रियों में दोष कहाँ से आता है वो मन से आता है इनको तो जैसे तैसे हम ठीक कर सकते हैं बाहर के साधनों से पूरा तो नहीं होगा फिर भी लगभग बाहर के औषधियों से इनको ठीक किया जा सकता है लेकिन मन को ठीक करने के लिए बाहरी कोई औषधि नहीं है उसके लिए तो फिर वही काम आएगा अद्विर गात्र शुद्ध्यति मन सत्यन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम तो बुद्धि का असली प्रकार तो वही है उसी विधि से इनको किया जा सकता है दूसरी विधि से नहीं होगा। तो इस कारण से हमको हर समय अपने अंतःकरण को ही विशेष रूप से शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए अंतःकरण यदि ठीक रहा तो बाह्यकरण भी ठीक हो जाएंगे अंतःकरण में बिगड़ने बिगाड़ होने से ही बाह्य बाह्यकरणों में भी बिगाड़ होता है प्रायः ऐसा होता है शरीर को आदि हम अस्वस्थ रखते हैं तो आलस्य प्रमाद आदि ही कारण होते हैं आलस प्रमाद यदि नहीं होगा तो फिर हम ठीक ठाक इसको रख लेते हैं ऐसे खाने पीने के विषय में अज्ञानता रहती है लोभ होता है संयम नहीं होता है इस कारण से खान में दोष आता है तो ये सारे के सारे क्या हैं बुद्धि के ही दोष हैं मान्यता में हमारी भूल होने के कारण फिर क्या होता है अंतःकरण में दोष एकत्रित होने लग जाते हैं तो जहाँ हम इन बाह्य इंद्रियों को ठीक रखने का प्रयास करते हैं उससे अधिक हमको मन को मान्यता को विज्ञान को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए इसलिए हमको हर समय जो यथार्थ क्या है सत्य क्या है इस ज्ञान को ही प्राप्त करते रहना चाहिए इसके बाद फिर है राजा मगवाना सचनता इंद्रिया भी हमारी ठीक ठाक होबे जो साधन है लेकिन साध्य के साथ साधन के साथ साथ साधन का जो उपकरण है साध्य है आखे आखिर किस लिए है रूप को देखने के लिए है तो कितना ही ठीक ठाक हो आंख लेकिन रूप ही नहीं है ठीक तो फिर क्या प्रयोजन रहेगा उसका तो इस कारण से शरीर भी ठीक ठाक होने चाहिए लेकिन भोग के साधन भी होने चाहिए राया संपत्ति धन संपत्ति भी ये भी होने चाहिए इस कारण से कहा राया मगवाना सचनताम है ऐश्वर्यशाली ईश्वर आप हमारी संपत्ति को बढ़ाइए यहाँ तो लिखा है प्राप्त करो तो ये स्वामी जी की भाषा है इस तरह की प्राप्त करो का मतलब प्राप्त कराओ प्राप्य तु हो जाएगा वो प्राप्य तु नहीं अत्य मघवन कहते हैं ऐश्वर्यशाली इंद्र का नाम मघवन होता है तो जिसके पास ऐश्वरी है उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे ऐश्वरी को भी प्राप्त बढ़ाइए अर्थात हमको प्राप्त कराइए तो इंद्रियों को ठीक ठाक रखने के साथ साथ हमको अर्थात पुरुषार्थ यदि हम करते रहते हैं तो उससे दोनों काम एक साथ होते हैं पुरुषार्थ करते रहेंगे तो इंद्रियाँ भी ठीक शरीर भी ठीक रहेंगी और फिर उस क्षेत्र में उन्नति भी होगी ही होगी अंतर इतना हो जाता है कि जब हम बाहर के साधनों को बढ़ाने लग जाते हैं तो आंतरिक साधनों की उपेक्षा कर देते हैं पढ़ने यदि लग गए तो दिन रात उसके पीछे लग जाते हैं कब पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए इसका ध्यान नहीं रखते हैं धन कमाने लगते हैं व्यवसाय करने लगते हैं तो शरीर की फिर सोने बैठने की चीज़ को भुला देते हैं कितना खाना चाहिए कब सोना चाहिए इसकी दिनचर्या की फिर उपेक्षा कर देते हैं तो बाह्य भोग साधनों को बढ़ाने में दिनचर्या की उपेक्षा करने लग जाते हैं ऐसे ही पढ़ने लिखने आदि में भी किस समय पढ़ना चाहिए किस समय नहीं पढ़ना चाहिए इनका ध्यान नहीं रखने से क्या होता है विद्या तो बढ़ जाती है लेकिन हमारे इंद्रियों में दोष आ जाता है तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए यानी शरीर को भी बढ़ाना है और साधनों को भी बढ़ाना है ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों में संतुलन होना चाहिए केवल ज्ञान बढ़ता है लेकिन वो ज्ञान व्यवहारिक नहीं होता है तो उसका भी पूरा फल नहीं आएगा कर्म केवल कर रहे हैं लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो उसका भी अच्छा परिणाम नहीं आएगा संतुष्टि नहीं होगी उससे और ज्ञानपूर्वक कर्म भी कर लिया लेकिन उपलब्धि नहीं हुई वस्तु की वास्तविक उपासना नहीं कर पाते हैं ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ के रखते हैं तो दोनों चीज़ें निष्फल हो जाएंगी तो इसलिए जहाँ पर ज्ञान भी करना चाहिए लेकिन उसका उसकी सीमा होगी कि वो व्यवहारिक हो जाए जानना चाहिए इतना जानना चाहिए कि व्यवहार तक हम उसको पहुँचा दें केवल जान ही जाने इकट्ठा करते रह जाएंगे तो वो शाब्दिक रह जाएगा शाब्दिक ज्ञान होने से व्यवहार नहीं होता है इसलिए ज्ञान को व्यवहार में भी बदलने का प्रयास करना चाहिए और व्यवहार में अधिक करने लगते हैं तो प्रायः लौकिक हो जाता है ये व्यवहार से हम केवल लोक साधना ही मानते हैं लोक की सिद्धि जिससे होता है उसको व्यवहार कहते हैं ऐसी परिभाषा बना देते हैं लेकिन व्यवहार का मतलब केवल लोक सिद्धि नहीं है उसमें उपासना भी जुड़नी चाहिए ऐसा व्यवहार होगा जो उपासना का पूरक होगा जिस व्यवहार से या जितने अधिक व्यवहार करने से उपासना भी हमारी हो जाती व्यवहार वास्तविक में वही कहलाएगा इतने अधिक व्यवहार करते हैं जैसे अभी करते हैं दिन रात पुरुषार्थ करते तो हैं लेकिन उसमें उपासना का विरोध दिखाई देता है किसी से भी मिलना जुलना लेना देना जितने भी कार्य हम कर रहे हैं धंधा व्यवसाय सभी के सभी कर तो रहे हैं दिन रात लेकिन दिन रात होने पर भी उपासना का स्थान उसमें नहीं बनता है या उपासना की प्रवृत्ति नहीं बनती है तो जिस व्यवहार से जिस पुरुषार्थ से उपासना की प्रवृत्ति नहीं बन रही है तो वो व्यवहार असंतुलित है ठीक नहीं है दोष है या तो अधिक है या विपरीत है जिस कारण से हमारे व्यवहार भी ऐसे होने चाहिए जिसका परिणाम आना चाहिए कि अब उपासना हम कर लें। उपासना नहीं करते हैं तो दिन भर का जो भी हमारा व्यवहार है एक प्रकार से उत्तम फल को प्राप्त कराने वाला नहीं होगा उससे जितना सुख और शांति होनी चाहिए वो सुख शांति प्राप्त नहीं होगा होगी इसलिए ज्ञान कर्म और उपासना इन तीनों में संतुलन होना चाहिए अध्ययन भी होना चाहिए ज्ञान भी ज्ञान चिंतन मनन सब कुछ होना चाहिए लेकिन हमारा व्यवहार भी होना चाहिए लेन देन का भी जितना होता है क्योंकि जीवन भी हमारा एक दूसरे से संबद्ध होता है अकेले हम नहीं जी पाते हैं बिना दूसरों की सहायता के तो अपने को भी लेनी पड़ती है दूसरे की और दूसरे की भी पढ़नी करनी पड़ती है तो यही समन्वय होता है और इसके बाद फिर ईश्वर की उपासना भी आवश्यक होती है तो तीनों कार्यों को हम किसी प्रकार से भी करते रहें ये संतुलन होगा इसके बाद कहा अस्माकम संतु आशीष मुख्य बात ये है इसमें दो बार इसको बोला अस्माकम संतु आशीष निश्चय से हमारी आशीष अर्थात इच्छाएं क्या होना चाहिए सत्य होने चाहिए इच्छाओं से रहित तो हम कभी होते नहीं है लेकिन कौन वाली इच्छाएं हैं वो तासाम अनादित्व चा शिशु नित्यत्वाद ये किसके लिए आया है हाँ ये लौकिक इच्छाओं के विषय में है इच्छाएं तो हमारे पास होती है और नित्य होती है लेकिन वो होती है कि हम बने रहें यहीं खाने पीने सुख भोगने की जो लौकिक सुख की है ना वही इच्छाएं केवल हमारी नित्य रहती है तो ये इच्छा ऐसी ये इच्छाएं क्या है असत्य है ये सदा जीते रहूं, ये जो इच्छा करते हैं ये तो निश्चित है कि नहीं पूरी होगी तो नहीं पूरी होने पर अगर कर रहे हैं उसकी पूरी हो तो वह सत्य हो गई है तो ऐसी इच्छाएं नहीं रखनी होगी सदा जीते रहें ये इच्छा को बदलना पड़ेगा तो क्या करेंगे मरते मर जाएं मर जाएं ये भी इच्छा नहीं करनी है और जीते रहें ये भी नहीं करनी है हाँ लेकिन जीते रहेंगे ही ये नहीं रखनी है जब ये नहीं रखेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा जितने काल तक शरीर है या जब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हो रहा है उतना समय तो हम चाहेंगे उतने रहना चाहेंगे अथवा ये होगा कि जितना समय भी हमको मिला हुआ है जीते रहें ये अपेक्षा ही नहीं होगी हमारी अपेक्षा होगी कि हम अपना प्रयोजन सिद्ध करें हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष इस प्रयोजन को हम सिद्ध करें तो काम के साथ समय का तो अपने आप संबंध हो जाता है समय और काम दोनों एक साथ चलते हैं समय के बिना काम नहीं काम के बिना समय नहीं होता है तो दो में से कोई भी एक पकड़ लो हुँ? तो इसमें अब होगा यदि कार्य को पकड़ते प्रधानता दे देते हैं तो समय तो जुड़ी जाएगा तो लेकिन समय को यदि प्रधानता देते हैं तो क्या होगा समय प्रदान होने से कोई भी कार्य होंगे फिर समय मिल गया तो कुछ भी कर सकते हैं फिर होता है ना कि समय तो खूब है इसके पास तो खूब समय है तो मतलब उल्टे काम करने के होते हैं फिर और समय को नहीं प्रधानता देके के कार्य को प्रधानता दे दी जाए कि मुझे ये काम करना है तो अब उसमें समय अपने आप आ गया कि इतना समय भी जितने का काम है वो समय तो उसमें चाहिए चाहिए उस तो समय का भी ग्रहण हो जाएगा उसमें इस कारण से अब हमको इच्छा इस प्रकार कर लेने चाहिए कि किसी तरह से हमको मुक्ति की प्राप्त करनी है यानी ये योग्यता हमारी हो जाए अब इसको प्रधानता दे देंगे मुख्य मोक्ष लक्ष्य को तो जितना भी समय बढ़ता है ये अपने आप उसके अंतर्गत हो जाएगा चाहे सौ साल जिए सौ साल से अधिक भी जिए लेकिन मोक्ष के लिए जी रहे हैं तो पहले अपना मोक्षित करेंगे फिर औरों का करेंगे तो इसमें फिर कोई दोष नहीं आएगा और ये इच्छाएं सत्य हो जाएंगी ऐसी सारी की सारी इच्छाएं का मतलब होता है यहाँ मानना क्या मान रहे हैं चुपचाप बैठे हुए भी कुछ न कुछ मानते रहते हैं उस मानने को ही देखना है हर समय क्या हम मानते हैं अभी संसार है ये इसको क्या मानते हैं नित्य मानते हैं तो इस मान्यता के कारण क्या हम करेंगे संसार को हमने नित्य मान लिया तो अब होगा कि मुझे भी रहना चाहिए ना फिर यहाँ पर ये तो यहीं रहेगा और मैं कैसे अकेले चला जाऊं मरने में जो डर लगता है उसका मुख्य कारण यही है ये सारे रह जाएंगे यहीं पर ये तो अकेले मुझे जाना पड़ेगा मैं चला जाऊंगा तो बहुत स्वीकार नहीं होता है सभी जा रहे हैं तब नहीं बात आएगी इतनी जितने लोग हैं ना हमारे साथ सभी चलो तो इतना कष्ट नहीं होगा लेकिन सब तो रह जाएंगे मैं चला जाऊंगा अकेला इससे कष्ट होता है संसार तो को तो हम नित्य मानते हैं नित्य मानने के कारण अपने को अनित्य मानते हैं तो डर लगता है तो अब क्या सोचते हैं कि हैं चलो इतने अधिक साधन इकट्ठा कर लें। यानी संसार में यदि रहना है तो खाली कैसे रहेंगे निसाधन होके तो नहीं रह सकते ना यहाँ तो जितने दिन तक अधिक रखना है उतने साधन हमारे पास अधिक होने चाहिए ये भी बनती है फिर इच्छा केवल संसार को नित्य मानने से अब अपने को भी नित्य मानने की इच्छा होती है और अपने को यदि नित्य मानना है तो साधन भी उतने चाहिए तो साधन उतने चाहिए तो कहीं न कहीं से भी फिर किसी भी तरह से इकट्ठा करना है ये भी हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं है कि हम सर्वथा अकेले भी नहीं रहना चाहेंगे और बहुत साथ में भी नहीं रहना चाहेंगे यानी एकदम जुड़ के भी नहीं रहना चाहते हैं और एकदम पूरे अलग भी नहीं होना चाहते सर्वथा जो एकांत की स्थिति है ना वो नहीं चाहते हैं और द्वाभ्या तथय जुड़ के भी नहीं रहना चाहते, नहीं चाहते वो बंध जाते हैं फिर तो बंधे भी नहीं रहना चाहते लेकिन सर्वथा खुला छूटा भी नहीं रहना चाहते दोनों स्थितियां चाहते हैं यानी हमारा प्रयोजन सीधी सुख जिससे हो बिना बंधे हुए सुख मिलता रहे करना भी नहीं पड़े और उसका सहायता भी मिल जाए ये वाली प्रवृत्ति होती है वो नहीं हो पाएगा ये असत्य है तो इसका यही उपाय होता है कि संसार में सब दिन रहने की इच्छा नहीं कर सकते संसार को नित्य नहीं मान सकते लेकिन यथार्थ यदि मान लेते हैं कि सब दिन ना हमको रहना है न पूरे संसार को तो अब समेटने लग जाएंगे फिर जब बहुत दिन हमको रहना ही नहीं जीना ही नहीं है तो कितना इकट्ठा करके क्या करेंगे वो तो दूसरे के लिए होगा तो उसमें फिर अब बुद्धि लगने लग जाएगी कि इतना ही करना चाहिए जिससे कि हमारा इतना समय चल जाएगा तो अपने को मतलब अनंत मानने से साधन भी अनंत हो जाते हैं और सीमित समय मानते हैं तो साधन भी हम सीमित कर लेते हैं फिर ये भी लगता है चलो इतने दिन की बात निभा लेंगे थोड़ा मोड़ा कम भी इधर उधर हुआ तो भी कर लेते हैं कि निभा लेंगे तो इस तरह की अपनी इच्छाएं मतलब जो भी वास्तविक है उसके आधार पर ही हमको अपनी इच्छाएं बनानी चाहिए साधन हमारे पास होने चाहिए लेकिन साधन अन्याय से उपार्जित नहीं होने चाहिए साधन नहीं होबे ऐसी प्रार्थना नहीं की जाती है साधन होबे ये सदैव हम प्रार्थना करेंगे लेकिन वो साधन न्याय पूर्वक उपार्जित हो ऐसी प्रार्थना करते हैं ऐसी इच्छा रखते हैं तो दोष नहीं है स्वस्थ रहते हुए बलवान रहते हुए हम सौ साल तक पर, इस प्रकार यानी मुक्ति प्राप्ति के लिए जीते रहें तो इसमें कोई दोष नहीं आएगा मुक्ति के लिए जी रहे हैं तो फिर अब इसमें ऐसी स्थिति मतलब दोष स्थिति नहीं आएगी क्योंकि समय पूरा होने यानी कार्य पूरा होने के बाद आप फिर फिर भी मतलब अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे इसके लिए उचित रूप में ही न्यायपूर्वक ही आप रहेंगे तो इस कारण से इच्छाएं हमारी जो होनी चाहिए जो वास्तविक है उच, उन्हीं के आधार पर होनी चाहिए तो ये इच्छाएं हमारे ज्ञान कर्म को ठीक करती है यानी हमारे जो भी हो जाएगा धर्मानुकूल एक शब्दों में कहें जो भी शास्त्रोक्त है या धर्म के अनुकूल जो है इच्छाएं वो हमको रखनी चाहिए क्योंकि सर्वथा इच्छा से रहित भी नहीं हो सकते हैं वो है ना का कामस्य क्रियाकाचित क्रिया नेह क्या है वो अकाम कुछ और है ढंग से वो अकाम क्रिया का नहीं ये मनुस्मृति का श्लोक है नहीं कभी भी हम कामना से रहित नहीं हो सकते इच्छा के बिना नहीं रह सकते है मतलब इच्छा ना करें ऐसा नहीं होगा इच्छा करना स्वाभाविक है ये हो होगा ही होगा इसलिए क्या अकामस्य क्रिया काचित दृश्य ते नहीं है या किस तरह यानी चेष्टा रहित का इच्छा रहित की, की कोई क्रिया नहीं दिखाई देती है यहाँ कोई भी क्रिया करनी है तो इच्छा पहले करनी पड़ेगी आँख भी खोलना है तो भी पहले इच्छा होगी कि खोलूँ इसको तब खुलेगी आँख ऐसे उठना है बैठना है जो भी है जो भी करने जा रहे हैं आप देखेंगे पहले इच्छा करनी होगी बिना इच्छा के कुछ भी एक भी चेष्टा नहीं होती है एक भी अपवाद आप आपको नहीं मिलेगा कि बिना इच्छा के हो गया ये इच्छा पकड़ में नहीं आए ये पृथक है जब हम सोचते हैं कि इच्छा, करता हूं, है, इच्छा नहीं है, हाँ वो इससे वैसे ही होता है जैसे वो बताया ना उदाहरण देते हैं की दस पत्ते ले लो किसी चीज़ के पीपल के और सुई चुबो दो उसमें तो सुई आर पार हो गई तो पार तो क्रम से ही हुई है ना पहले एक को फिर दूसरे को तीसरे को पार किया लेकिन पता तो नहीं चलेगा ना उसका तो क्रम तो होता है ऐसे मन से जो भी इच्छाएं करते हैं वो क्रम पूर्वक होता है लेकिन उस क्रम का हमको पता नहीं चलता है बस ऐसी इच्छाओं में होगा इच्छाओं को अर्पित करने का कि जो भी हम सोचे वो ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल यानी जैसा उसने कह रखा है कि ऐसा करो अब वैसे ही करते हैं तो अब क्या होगा हमारी इच्छा उसके अनुकूल हो गई उसकी हो गई जैसे कोई कहते हैं ना अब ये तेरा व्यक्ति हो गया मैं आज से आपके आपका हो गया तो उसका यही तो जो कहेंगे वही करूँगा तो ऐसे ही ईश्वर ने जो कुछ कह रखा है यदि उसी को हम करने लग जाते हैं तो सोचना भी शुरू कर देंगे उसी आधार पर तो हमारी इच्छाएं भी ईश्वर की हो जाएगी हम भी ईश्वर के हो जाएंगे ये सारा का सारा समर्पण हो जाएगा केवल उसकी अनुकूलता का ही है ये यह अभिप्राय यहाँ इच्छा तो जो कि अपनी ही करेंगे स्वयं से ही करनी पड़ेगी लेकिन कैसी करेंगे उसके अनुकूल करेंगे तो ये ईश्वर की इच्छा हो जाएगी तो ये इच्छाएँ फिर क्या होगी पूरी होगी जो सत्य है वास्तविक है पूरी तो वही होगी जो है ही नहीं वो कभी नहीं होगी पूरी तो जो असत्य यानी कि जो असंभव इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली नहीं है और जो संभव है लेकिन अशुद्ध है तो उस अशुद्धि में हम ये चाहते हैं कि यानी इच्छा पूरी होने के बाद संतुष्टि जो होती है वो संतुष्टि कम से कम नहीं होगी अगर अनुचित इच्छाएं हैं तो साधन मिल जाएंगे कोई कोई कोई कोई कोई अंश उसका पूरा होगा यानी दुष्टों की भी इच्छाएं होती है पूरी जो अधार्मिक होते हैं इनकी भी इच्छाएं पूरी होती है लेकिन वो क्या होती है आंशिक होती है जिस हेतु से वो इच्छा कर रहे हैं ना वो पूरा नहीं होगा साधन संबंधी हो जाएंगी पूरी ये मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा लेकिन वो चाह क्यों रहा है उसको वो सुख शांति के लिए चाह रहा है ना वो मान सम्मान जो सब कुछ के लिए चाह रहा है तो वो वाला भाग नहीं होगा उसका पूरा अन्यायपूर्वक कहीं से कुछ ले लिया तो जिस दिन पता लगेगा उसी दिन फिर उसका वो सम्मान घट जाएगा तो वो संतुष्टि नहीं आएगी न फिर इसलिए पूरी की पूरी नहीं होगी इच्छा अशुद्ध इच्छाएँ भी पूरी तो होगी यहाँ लेकिन आंशिक पूरी नहीं पूरी तरह से नहीं हो पाएगी पूरा फल नहीं आएगा संतुष्टि नहीं आएगी जो आत्मबल होना चाहिए इच्छा पूर्ति के बाद वो आत्मबल नहीं होगा देने के बाद जो खाए खाते हैं और उससे पेट भर जाता है उससे जो तृप्ति होगी चुरा के खा लेंगे उससे पेट भरेगा तो नहीं होगी वैसा नहीं हो पाता है तो ऐसे ही सभी चीज़ों में होगा यानी जो विहित है विहित यदि इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती तो संतुष्टि हो जाएगी और विहित इच्छाएं पूरी करते हैं तो संतुष्टि नहीं होगी तो ऐसे ही ईश्वर की ओर से जो भी विहित है वही हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आंतरिक संतुष्टि और आत्मबल हो जाएगा ईश्वर से जो विहित नहीं है उसको यदि पूरा करते हैं तो बाहर पूरा हो सकता है अंदर फिर वो जो संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं पूरी हो पाएगी इस कारण से कहा कि हमारी कामनाएं भी जो होनी चाहिए वो सत्य होनी चाहिए यानी ईश्वरोक्त होनी चाहिए वेदोक्त होनी चाहिए शास्त्रोक्त होनी चाहिए अथवा इन जो शिष्ट लोग होते हैं आपद होते हैं आपतों के वाणी व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए कम से कम इससे पता चलेगा और लक्षण वही होगा कि आत्मबल आंतरिक संतुष्टि होती जाएगी तो ऐसी हमारी इच्छाएँ जो सत्य हैं यथार्थ हैं होनी चाहिए ये ईश्वर से प्रार्थना है <coughs>